नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और जैसे कि आप सभी अच्छी तरह से प्रोग्राम सुन रहे हैं और बीच बीच में आप फिल्म फेस्टिवल का नाम भी सुन रहे हैं तो लिफ्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल यहां पर लोनावाला में जो हो रहा है यहाँ पर हम लोग कलाकारों से डायरेक्टर से फिल्म मेकर से बातें करते हैं तो अभी हमारे बीच में है सोमू मित्रा जो ख़ास यहाँ पर उनका एक फिल्म सिलेक्ट हो गया है चोर जो उसका स्क्रीनिंग भी हो रहा है और उसको दिखाएंगे भी और अभी फिल्म जैसे बनाना एक सिंपल काम नहीं होता उसके लिए बहुत जो है जद्दोजहद मेहनत करनी पड़ती तब जाके एक अच्छी फिल्म आती है तो फिल्म मेकर जो बनना है आसान काम नहीं है तो अभी हमारे बीच में सोमू मित्रा जो फिल्म मेकर है डायरेक्शन में भी है और बहुत सारा काम किया है उन्होंने सभी की तरफ से सोमू मित्रा जी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इसका नमस्कार कैसे हैं आप <laughs> अच्छी हो आप कैसे है <laughs> मैं बहुत अच्छा हूँ क्योंकि अभी आपके पास बैठा हूँ <laughs> शुक्रिया शुक्रिया सारे दर्शकों को भी नमस्कार सोमो जी की तरफ से सोमू <laughs> जी मैं ये चाहूँगा कि फिल्मों में या डायरेक्शन में कैसे आपका आना हुआ आ, मैं बचपन से ही आ, मेरी फिल्मी बैकग्राउंड रह चुकी है मम्मी की आ, फैमिली हमारे बंगाल में हमारे अंकिल वगैरह बहुत म्यूज़िक इंडस्ट्री में काफ़ी नामचीन इंसान है तो मगर मैं स्पोर्ट्स फिल्म में थी बट फिर फैमिली के हिसाब से ट्रेडिशन के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता आपको एज पता ही है बंगाली लोगों को डांस सिंगिंग ये सब एक पैशन है तो बस ऐसे करते करते डांसिंग में हम बॉम्बे आ गए थे शो करने के लिए आनंद जी भाई के साथ बहुत बचपन में फिर बस आना जाना रहना शुरू हो गया फिर रवि चोपड़ा जी के साथ सीरियल में एक्टिंग काम की काफ़ी एक्टिंग किए हैं बंगाल में भी काफ़ी किया है बस ऐसे जाननी शुरू हो गया फिर काफ़ी सारे चीज़ करते गए पूरी दुनिया में शो किया है हमने फिर बाद में लगा खुद खुद कुछ को कुछ कुछ करना है और कुछ मन चार है और ऐसा करते करते बस जाननी शुरू है काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट के साथ मैं एसोसिएट रह चुकी हूँ प्रोजेक्ट डिज़ाइनर रह चुकी हूँ अभी हाल ही एक मेरी हिंदी फिल्म आने और इट्स कमिंग तेज़ रफ्तार तो बस ये दोनों फिल्में मैंने एकदम मेरी खुद की बेबी बॉर्न जैसा फिल्म है एकदम अपनी बेबी की जैसा मैंने ट्रीट किया है और शॉर्ट फिल्म आज की डेट में बहुत एक अलग जगह ले चुकी है और अच्छा है जे सारे फेस्टिवल में भी इसके एक अच्छे से प्लेटफॉर्म दे रहे हैं न्यू कमर के लिए एक, एक, अच्छा एक, अच्छा एक अच्छा मौका है जे अपने काम को खुद को दिखाना तो ये मैं वन मैन आर्मी हूँ मैंने एक फिल्म डायरेक्शन प्रोडक्शन और एक एक्टिंग भी एक किया है जो चोर दिखाएंगे दिखा चुके हैं आज शाम को और चोर पॉकेट पॉकेटमर दोनों फिल्म है नाम अजीब है बट ये नाम हमारे बचपन से जुड़े हुए हैं और मैं इस फिल्म की माध्यम से मैं लोगों के पास एक सोशल मैसेज देना चाहती हूं बहुत ही अच्छा फीलिंग्स हो रहा है क्योंकि लोगों को ये फिल्म पसंद, पसंद आ रहा है सारे हैदराबाद दिल्ली, कलकत्ता गोवा अभी लोनावाला सब जगह में यंग सब लोगों को ये फिल्म पसंद आ रहा है और शॉर्ट फिल्म बनाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि 12 मिनट पर पूरी स्टोरी को बनाना बट बस आ, मैं यही कहना चाहूँगी लोगों को जो अगर आपकी आ, इरादा पक्के हो और मेहनत आप करते जाएँगे कहीं ना कहीं फल ज़रूर ईश्वर दे देते और कभी भी न, न, अपना यू नेवर लूज योप आशा को नहीं छोड़ना चाहिए कर्म करना कर, करते जाना चाहिए मैंने दोनों फिल्में यही दिखाने की कोशिश किया है ये कर्मा पेज ऑफ और कहीं में भी क्रिमिनल एक क्रिमिनल जो है वो पैदाइश नहीं होता उसका भी हक है कभी कोई अच्छे से हाथ दे दे आस्था आस्था एक सही रास्ता दिखा दे, दे तो, तो वो भी, भी है हाँ और कई बार ये भी है जो हम सूटेड बूटे हो, जेंटल होते हुए भी हम ऐसा गलती कर बैठते जिनकी सज़ा कई मासूम को मिलता है।, है। मिलता है तो उस हिसाब से जैसे हमारे समाज में फिर फिर तो ऑर्फेंस अनाथ बच्चे आते ही नहीं थे तो क्यों है तो ऐसे ही एक आ, आ, मैसेज मैंने देने की कोशिश किया है बस और वीडियो के लिए हम चाहेंगे हमारे सिंगर से आप बात कीजिए हम तो डायरेक्टर हैं हम एक अच्छा काम अच्छा क्रिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे फेस्टिवल में आके बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जब कोई भी फेस्टिवल हो बहुत सारे लोग आते हैं बहुत सारे है। भाषाएं सुनने को मिलता है कल्चर देखने को मिलता है अच्छे अच्छे फिल्म अच्छे अच्छे प्ले और इन लोगों ने यहाँ पर लोनावाला में बहुत अच्छा अरेंज किया है जी सोमू जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और एक सोशल थीम लेकर आपने फिल्म बनाया है और सही कहा आपने शॉर्ट फिल्म बनाना बहुत आसान नहीं है और बहुत मुश्किल होता है उन चीज़ों को कंपाइल करना क्योंकि घंटे भर की चीज़ें जो है हम 10-12 मिनट में बताते हैं और उसके लिए हमको काफ़ी सोचना पड़ता है तो वो आपने एक फिल्म जिसका नाम बताया है और उसमें सोशल जो मैसेज है कई बार हम लोग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं और अच्छे होते हुए भी हमारे से ये गलतियाँ होती हैं और जिसकी वजह से दूसरे मासूमों को भुगतान करना पड़ता है जो आपने कहा अपने शब्दों में तो चोर फिल्म इसी विषय को लेकर पॉकिटमार ये जो फिल्में हैं इसी ऐसे विषयों को लेकर काम किया है और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इनके साथ एक आर्टिस्ट भी आई हुई हैं सिंगर हैं जो उनसे बातें करेंगे लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मैं सोमू जी से कहना चाहूँगा कि ब्रेक में हम लोग गाना सुनाते हैं बंगाल से हैं तो म्यूज़िक का आर्ट ये उनके पैशन में है तो एक आध गाना जो आपको अच्छा लगता है एक लाइन उसकी गुनगुना दीजिए मैं सिंगर तो नहीं हूँ बट सिंगर को आ, आ, हमेशा इनक्रेज करती हूँ मेरे साथ सिंगर है मेरी ऑलरेडी बट आपने ये बहुत तो जब दे दिया है जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा वो हम नवा न कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा तुम देना साथ मेरा वो हम वा बस मैं यही कहना चाहूँगी इतनी शक्ति हमें देना दाता बस हिम्मत दे दे हम आगे चलते रहे अच्छा आ, काम करें गाना सुनना है तो हमारे पास बहुत अच्छा सिंगर है पोलोमी हम चाहेंगे उससे आप दो लाइन गाना ज़रूर सुनिए सोम जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने गुनगुनाया हैं बड़े प्यार से और लगता है कि आपको ये गाना बहुत पसंद है तो आइए सोम दीदी के लिए गाना पूरा ही हम लोग सुन लेते हैं इस ब्रेक में और उसके बाद फिर मिलते हैं पौनमी जी से जो उनके ही यहाँ सिंगिंग का काम आमना सिंगर हैं और उनके साथ ही हैं उनको असिस्ट कर रही हैं तो हम उनसे भी मिलना चाहेंगे और उनसे बात करना चाहेंगे लेकिन ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं रेड मॉड वन नाइन्टी सुनते रहो मुस्कुराते रहो जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए देना साथ मेरा ओ हम नवा जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही अच्छी बातें हुई सोमू जी से और मुझे लगता है कि उनकी बातों में कहीं ना कहीं एक सच्चाई थी जो आपके दिल को कहीं ना कहीं टच किया होगा तो ज़रूर उस पर काम कीजिए क्योंकि हम लोग जाने अनजाने गलतियां करते हैं और कभी कभी तो जानबूझकर कर भी करते हैं उसमें हमको थोड़ा सा एक ब्रेक लेना चाहिए कोई भी आप एक्शन करते हो कर्म करते हो तो यार उसके लिए हम बुखते वो ठीक है लेकिन हमारी वजह से दूसरे बुखते ये तो बड़ी नासाफ़ी है उसके लिए सजा भी आपको नहीं मिल रहा है तो शायद हो सकता है कि अगले जन्म में फिर उसी चीज़ को आपको पेड़ करने के लिए वापस उनके साथ में जन्म लेना पड़े तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए और दूसरों को बचाना चाहिए बहुत सारी चीज़ें हैं आप छोटी सी गलती करके बहुत लोगों को दुख न दें और इन चीज़ों को समझें आइए आगे बढ़ते हैं पॉलमी जी का बहुत बहुत स्वागत है सिंगर हैं और सोमू जी ने बताया ही कि बहुत अच्छा गाती हैं तो हम लोग उनसे बातें करते हैं तो आप सभी की तरफ से पॉलमी जी का बहुत बहुत स्वागत थैंक यू सो मच और यहाँ पे गाना आया हुआ है हम लोगों का शुंदरी कॉमूला बोल के मैं सिंगर हूँ शोमू मित्रा उसमें वो डरेक्टर प्रोड्यूसर है और उसमें फीचर किया है पायल रॉय बोल के एक्टर है काफ़ी फेमस है और उसको रिक्रिएट किया है देवब्रतु मजूमदार जो कि एक कम्पोजर है बड़े अच्छे कम्पोजर है कोलकाता से तो बड़े प्यार से रिक्रिएट किया है गाने को गाना तो हम लोग सुनेंगे ही पौलि जी आप अपने बारे में बताइए आप कैसे इस लाइन से जुड़े बेसिकली मैं बचपन से गाना गा रही हूँ लेकिन और बचपन से मैं स्टेज मेरा फर्स्ट आ, स्टेज परफॉर्मेंस रहा जब मैं पाँच साल की थी तो मैं तब से गाना गा रही हूँ एंड लेकिन मतलब प्रोफेशनली मैं आई टू में जब मैं मतलब जब स्कूल पास आउट हुई उसी टाइम तो पे मेरा सिलेक्शन हो गया था वॉइस ऑफ इंडिया 2010 में तो फिर वहीं से मेरी शुरुआत हुई बट देन मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट किया मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो टोटली उसमें उस टाइम नहीं आई तो ग्रेजुएशन के बाद आप बोल सकते हो अभी अ, मतलब सारे तीन साल हो गए कि मैं इस फील्ड में फुल्ली टोटली हूँ प्रोफेशनली अपने परिवार के बारे में बताइए जी मैं इकलौती मतलब बेटी हूँ मॉम डैड की हाँ। और मेरे आ, मतलब ख़ानदान में मतलब सब लोग गान या तो कोई गाना गाता है या तो कोई पेंटिंग करता है मतलब कोई ना कोई आर्ट से रिलेटेड सब कुछ है लेकिन किसी ने प्रोफेशनली नहीं ली मैं पहला मैं पहली इंसान हूँ हालांकि मेरी हाँ हालांकि मेरी दादी जो थी आ, वो ऑल इंडिया रेडियो में गाती थी लेकिन फिर उन्होंने मतलब उसको वैसे भी प्रोफेशनली नहीं लिया था वो एज ए मतलब हॉबी के हिसाब से ही करती थी और फिर मैं ही हूं जिसको फुल फ्लजडली मतलब प्रोफेशनली ये गाने मैंने सिंगिंग को लिया माता पिता को जरा ज्यादा खुशी हो रहा होगा आपको देखकर वेल <laughs> <laughs> well, उन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया ऑफ कोर्स मैंने हालांकि मैं जब स्टडीज करी थी मैंने बीएससी जेनेटिक्स किया हुआ है तो इट वाज़ अ टफ डिसीजन के आ, मतलब आगे पढ़ूँ इतना पढ़ने के, के, के बाद तो या गाने में जाऊँ लेकिन फिर भी मेरे मम्मी पापा ने बहुत साथ दिया अभी भी साथ दे रहे हैं उनके पास दूसरा भी चॉइस नहीं है उनके पास दूसरा चारा भी नहीं है एक ही बेटी है तो चलिए बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं आपसे और मैं चाहूँगा कि आ, सिंगिंग बचपन से आप कर रहे हैं तो कोई एक ऐसा गाना हमें सुनाइए जो आप बहुत अच्छा मना आपको अच्छा लगता है प्रीजेंट लगता है आप हमेशा गुनगुनाना चाहते हैं हाँ बिल्कुल मेरे के तो बहुत सारे गाने हैं जो मैं पसंद करती हूँ खैर ये गाना मुझे बहुत पसंद है ये मैं दो लाइन गुनगुना देती हूँ आपके लिसनर्स के लिए आपके लिए भी अजीब दासता है ये कहाँ शुरू कहाँ खत्म ये मंजिले है कौन सी न वो समझ सके न हम अजीब दासता हैं ये कहाँ शुरू कहाँ खत्म ये मंजिले है कान सी ना वो समझ सके न क्या बात है बहुत ही सुंदर गाना आपने रिप्रेजेंट किया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा तो आइए अब आगे बढ़ते हैं जो अभी सोमू जी के साथ जो फिल्मों में आपने गाए हैं उसके बारे में बताया जी ये म्यूजिक वीडियो है और सुंदोरी कॉमला इसका मतलब होता है ब्यूटिफुल विलेज गर्ल Oh. <laughs> मतलब सुंदर गाँव <गाओं> की घोड़ी <laughs> तो ये एक आ, मतलब एक फोक म्यूजिक मतलब फोक एल्बम है म्यूजिक वीडियो है ये आ, एक बंगाली फोक है चलित फोक है सबको पता है ये गाना मतलब बंगाल में सबको मालूम है <laughs> और मतलब मेरे दादा उनके परदादा मतलब सब सभ, सभी ने ये गाना गाके के गाए मतलब गाए मतलब हुए हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट वर्जन में बना है <laughs> तो ये जो वर्जन हम लोगों ने बनाया है इसमें थोड़ा सा मॉडर्न जैसे कि पुराने गाने आज बन रहे हैं ताकि वो गाने के फ्लेवर जिंदा रख के और थोड़ा सा आज का म्यूजिक डाल के ताकि फिर से वो गाना लोग सुने लोग सुने तो उस हिसाब से फोक जो फ्लेवर था इस गाने का वो हम लोगों ने जिंदा रखा थोड़ा सा मॉडर्न म्यूजिक डाला हुआ है इसमें और थोड़ा सा रिदम डाला हुआ है ताकि लोगों को ये गाना फिर से हम किसी और तरीके से पेश कर पाए जरूर सुनना पसंद करेंगे <laughs> <laughs> गाँव की गोरी <laughs> सुंदरी को अभी तो यहाँ पे स्क्रीन होने वाली है नौ बजे तो ठीक है उसके दो लाइन में गुनगुना देती हूँ भाल कोईरा बाजन गुदारा सुंदोरी को मोला हन से भाल रा बाजन गुद तार सुंदरी को मोला से सुंदरी को सुंदोरी का मोला हना से बहुत ही खूबसूरत आवाज है आपकी अच्छा लगा हमें सुनकर मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को और और गाना सुनने का एक सिंगिंग प्रोग्राम करना पड़ेगा मुझे <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात है एंड थैंक यू सो मच मुझे लगता है कि uh, जिस तरह से आप परफॉर्म अभी कर रहे हैं आगे चल के और भी चीज़ें आप करेगी तो और भी अच्छा रहेगा एंड सोमो जी आपके साथ है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है <laughs> और माता पिता का प्यार भी मिल रहा है तो आगे बढ़ें आप और जाते जाते एक मैसेज क्या कोट करना चाहेंगे आप बस यही कहना चाहूँगी कि खुश रहे सब लोग म्यूजिक सुनते रहे हैप्पी रहे जैसे आपका लाइन है के सुनते रहो मुस्कुराते रहो सारे लोग मुस्कुराते रहे बस आपकी तरह <laughs> जान जानी जनार्दन पम पम पम पम जान जानी जनार्दन पम पम पम पम साहिब ने बुलवाया हाजिर हूँ मैं आया हूँ यारों का मैार दुश्मनों का दुश्मन धन धना जान जानी जनार्दन ओ जान जानी जनार्दन साहिब ने बुलवाया हाजिर हो मैं आया तू यारों काम यार दुश्मनों का दुश्मन धना धन जो जानी जनार्दन सरम पम पम पम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 चीज़ें जो है नई नई चीज़ें हम लोग सीख भी रहे हैं और काफ़ी हीरो हीरोइंस एक्टर्स एक्ट्रेस फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर से बातें हो रही हैं और अभी यहाँ लोनावाला की ही हमारे पुराने साथी हैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं परिवार से जुड़े हुए हैं श्रीकांत जी हैं हमारे साथ में और बिजनेस हैं काफ़ी समय से यहाँ बिजनेस कर रहे हैं और सोशल एक्टिविटीज़ में सोशल काम में आ, सामाजिक सेवा में भी बहुत रुचि रखते हैं और बड़े प्यार से लोगों की सेवा करने में उन्हें आनंद आता है तो ऐसे विशेष व्यक्तित्व हमारे बीच में हैं। श्रीकांत जी बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन के इस शो में धन्यवाद कैसे हैं आप बस बढ़िया जी और मैं चाहूँगा कि आप लोनावाला से ही हैं तो थोड़ा सा बताइए अपने बारे में परिवार के बारे में लोनावाला तो काफी अच्छा है एक लोनावाला बॉम्बे के नजदीक होने के कारण यहाँ पर अच्छे अच्छे लोगों के बंगलोज है काफ़ी हिरो हिररोइंस भी आते हैं यहाँ पर अच्छा। उनके भी यहाँ पर रेसिडेंस है फार्म हाउसेस और काफ़ी ठंडी प्लेस है अच्छा लगता है क्लाइमेट वाइज बहुत ही अच्छा प्लेस है और यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी का सेंटर करीब 40 साल से सेंटर है यहाँ पर और सब जानकी दीदी प्रकाशमणि दादी सब लोग आकर विजिट करके गए हैं और अच्छा सेंटर है एक्टिविटी चलते रहती है सोशल एक्टिविटीज काफ़ी चलती है लोग काफ़ी मिलन सारे लोनाला के छोटा गांव होने के कारण सब आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं अच्छी प्लेस है बारह जनवरी को यहां पर एक लोनाला में रिट्रीट सेंटर बन रहा है काफ़ी अच्छा बन रहा है करीब चार सौ लोगों का रहने के सुविधा होएगी हॉल होएगा आर्ट गैलरी होएगी जो आर्ट गैलरी का लाभ यहां के टूरिस्ट सब ले पाएंगे ये काफ़ी अच्छा एक जानकी दीदी का एक सपना था वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं क्या बात है श्रीका जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया ये चीज़ें खुशखबरी बताने के लिए और मैं चाहूँगा कि अपने परिवार के बारे में बताइए आपके परिवार में कौन कौन है कहाँ रहते हैं क्या करते हैं वैसे हमारे पिताजी पांच भाई है सबके जॉइंट फैमिली थी हमारी अभी लास्ट पाँच साल से सब काफ़ी लई बिल्डिंग में थोड़ा अलग अलग रह रहे काफ़ी बड़ी फैमिली होने के कारण दादी दादाजी दोनों काफ़ी धार्मिक है और मेरे परिवार में मेरी बीबी और दो बच्चे और एक बेटी है सब हम पाँचों भी ज्ञान में चलते हैं करीब हम साल 2000 से हमने जब इधर मेला हुआ था लोनाला में उसमें हम लोग आ, से देख के जॉइंट हुए थे ब्रह्मा कुमारी से उसके बाद गोदावरी दीदी गोदावरी दीदी के पालना में हम लोग काफ़ी अच्छा लाभ मिला और बहुत सी हमारी डेवलपमेंट हुई बच्चों की भी काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई और ब्रह्मा कुमारी से पूरे जुड़े हुए मेरी बेटी तभी मिल पिटास कैलिफोर्निया में और वो वहाँ रेगुलर मिल सेंटर कुसुम दीदी के अंडर में रेगुलर अटेंड करती है हर चीज़ और उसने टीचर ट्रेनिंग कोर्स भी लिया हुआ है और काफ़ी बच्चों को ट्रेनिंग वगैरह देने का भी काम करती है ऊपर श्रीकांत जी बहुत ही अच्छा लगा आपके परिवार के बारे में जानकर और सभी लोग फॉलो करते हैं ब्रह्मा कुमारीज के रूल एंड रेगुलेशन को और मेडिटेशन रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपने कहा कि जैसे ही हम यहाँ जुड़े तो काफ़ी कुछ जो है परिवर्तन आपने देखा अपने लाइफ में बच्चों के लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आपने देखा है और ये समाज के लिए एक एग्ज़ाम्पल है तो हमें भी अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर सुनकर और मैं चाहूँगा कि जैसे हमारे जीवन में काफ़ी चीज़ें होती हैं कई बार हम लोग चीज़ें जो है सोसाइटी में जो होती हैं उन्हें देखते हुए भी कई बार नहीं उसके लिए कुछ करते हैं लेकिन कभी कभी हम लोग कुछ आवाज़ भी उठाते हैं तो सामाजिक सेवा में आपने कौन सा यहाँ पर कुछ काम किया जैसे आप यहाँ पर कॉपरेट में भी रहें नगर में भी रहे कुछ समय तक सेवाएँ की हैं आपने तो उसके बारे में बताइए नगर में रहा हूँ मैं पाँच साल वाइस प्रेसिडेंट वगैरह भी था तो यहाँ पर मुझे मेनली तो मैंने देखा कि मतलब ब्रह्मा कुमार इसका नॉलेज इतना गहरा नॉलेज है उसका यूज़ बच्चों से आना चाहिए बच्चों में ही उनको अगर ये गुण मिल जाए सब ब्रह्मा कुमार का नॉलेज मिल जाए तो उनके लाइफ में काफ़ी परिवर्तन आएगा और उनके कोई गलत इससे बच जाएंगे वो गलत कोई भी संस्कार से बच सकते हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कोशिश की थी कि सब स्कूल्स में वगैरह ब्रह्मा कुमार इसका लेक्चर देवे और उनको वीक में एक बार मोटिवेट करे और कुछ एक्टिविटी कराए उसके लिए तो सब सबने कोशिश की थी और छोटे मोटी एक्टिविटी बच्चों के लिए लेते रहता हूँ हाँ, तो वो एक काफ़ी करते हैं बहुत सारे लोग आपको रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पर क्या बताना चाहेंगे आप मैसेज तो यही है कि बच अगर या जीवन में अगर धन दौलत तो सब ठीक है लेकिन अगर जब तक हमको अगर ये गॉडली नॉलेज नहीं मिलता है तब तक हमारा जीना व्यर्थ अगर हम इस नॉलेज के साथ जीते तो हमारी ज़िंदगी और भी खुशहाल हो सकती है सिर्फ पैसे से हमारी ज़िंदगी खुशहाल कभी नहीं हो पाएगी नॉलेज होना काफ़ी हर एक को काफ़ी ज़रूरत है चलिए श्रीकांत जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया मैसेज में कि नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है नॉलेज इज़ सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है नॉलेज इज़ पावर कहा जाता है तो किस टाइप का नॉलेज हो आपके पास ये इंपॉर्टेंट है तो स्परिचुअल नॉलेज जो है वो बहुत ज़रूरी है आपकी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाता भी है और आपको शांति भी देता है तो चलिए बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने कोट किया है और मैं चाहूँगा हमारे सभी श्रोता मित्र अगर समय मिलता है आपको तो ज़रूर पहले आप इस नॉलेज को सुनिए स्पिरिचुअल नॉलेज को अपने जीवन में अपनाइए और अपने जीवन को सुंदर और श्रेष्ठ बनाइए एंड थैंक यू सो मच श्रीकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीच विजय सोनी जी हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे और स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं तो एक नए स्पोर्ट्स के बारे में हम लोग उनसे जानने की कोशिश करते हैं जैसे हम लोग क्रिकेट है या फिर कबड्डी है या फिर हॉकी है ये सारी चीज़ें जो कॉमन खेल है वो हम लोग देखते हैं लेकिन एक और भी ऐसे बहुत सारे खेल हैं जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है तो हम लोग विजय सोनी जी से जानने की कोशिश करते हैं आज तो आप सभी की तरफ से विजय जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते जी मैं विजय सोनी मैं पूना से हूँ और uh, मैं पैराग्लाइडिंग में एक्टिव हूँ काफ़ी लास्ट uh, 25 इयर्स से मैं फ्लाइंग कर रहा हूँ पैराग्लाइडिंग एंड आई नाउ आई एम नंबर वन इन इंडिया आई एम कॉम्पटिशन पायलट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन द इंटरनेशनल इवेंट आल्सो आई माय स्कूल भी है हमारा कामचित में हम जहाँ पर हम फ्लाइंग सिखाते हैं काफ़ी लोगों में कम अवेयरनेस है फ्लाइंग के बारे में लेकिन लोग कुछ सोचते डरते हैं लेकिन एक बार आते तो वो खुश हो जाते यानी इतना डिफ़िकल्ट नहीं है आप जितना सोचते हो आपको आना जरूरी है वहाँ पे एक बार काफ़ी लोग ऐसे आते हैं जिन्होंने जाइंट फील्ड में कभी बैठे नहीं है किसी को ऊपर से देखते नहीं है फिर भी उनको हमने फ्लाइंग करवाया है लास्ट ईयर तो हमने एक पैरामेडिक लड़की को फ्लाइंग करवाया जो सिक्सटी डिसेबल थी उसे भी फ्लाइंग करवाया अलग ही चीज़ है अलग रोमांच है आप थोड़ी हिम्मत कीजिए तो आप भी आगे बढ़ोगे स्पोर्ट्स भी आगे बढ़ेगा अच्छा ये एक्चुअल में पैराग्लाइडिंग जैसे क्या क्या चीज़ें कैसे इसको आप करते हैं किस तरह से क्या क्या वस्तु इसमें लगते हैं किस तरह की बातें उनको बताते हैं पैराग्लाइडर में पूरा किट होता है मेन ग्लाइडर होता है ऊपर जिसमें आप बैठते हो उसको हारने कहते हैं वो होता है ये दो महीने के पूरा बनता है पैराग्लाइड किट बनता है करीब नया लेंगे तो ढाई लाख तक आता है प्रोकिट और ट्रेनिंग एक हफ्ते भर में आप सीख हो फ्लाइंग कैसे करना है और सेकेंड हफ्ते के बाद आप इंडिपेंडेंट पायलट बन जाते हो दो हफ्ते में आप अपना अपने आप फ्लाइंग कर सकते हो इतना आसान है कौन सी जगह पे हम, हम माउंटेन के ऊपर से टेक ऑफ करते हैं यानी अच्छा। हम जम नहीं मारते लोग आके पूछते हैं हमें कभी जम मारना है कैसे जम मारना है लेकिन हम जम नहीं मारते वी वॉक इन दैर हवा हम सल के निकलते है अच्छा। फ्लाइंग करते वापस हम उड़ के वहीं पर आके उतरते भी है अच्छा यानी बिना कोई मशीन कोई इंजिन फ्लाइंग होता है पूरा इज़ ट्रू वे ऑफ लाइंग विदाउट एनी मोटराइजनिट हवा के तरंग में उड़ते हैं बादलों में चाहते हैं बहुत ही अलग ही दुनिया है ये <laughs> जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप अनुभव ले सकते हो लेकिन yes बता नहीं सकते विजय जी बहुत ही अच्छा लगा आप पैराग्लाइडिंग के बारे में यानी हवे में उड़ने के लिए जो साधन है जिसका नाम है पैराग्लाइडिंग और इन चीज़ों के वजह से आप उड़ सकते हैं उसके लिए बकायदा विजय जी ने स्कूल भी स्टार्ट किया है और उसमें आप ट्रेनिंग के लिए भी आ सकते हैं आप सीख सकते हैं और ये बहुत आसान विदाउट मैकेनिज्म है ना मोटर नहीं है इसमें सीधे उन चीजों को लेकर चल सकते हैं उड़ सकते हैं, जैसे हम लोग चलते हैं वैसे हवा में उड़ सकते हैं विजय जी का ऐसा कहना है तो कोई भी कर सकता है इवन उन्होंने कहा कि दिव्यांग वाले को भी उन्होंने उड़ा के दिखाया है तो इसका मतलब सभी लोग कर सकते लोग का लोगों एक कॉमन क्वेश्चन होता है ये कितना डेंजरस स्पोर्ट है तो मेरा उनको एक ही जवाब होता है कि कोई भी बड़े शहर में रोड क्रॉस करते हो आप उससे ज़्यादा सेफ्ला तो विजय जी थैंक यू सो मच बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और जाते जाते एक मैसेज के तौर पे आप क्या बताना चाहेंगे हमारे श्रोता में बस निकलो आसमान में उड़ लो पूरा आसमान चूम लो बस दुनिया अलग ही है छोड़ दो बाकी सब झंझट पीछे और आगे निकल पड़ो थैंक यू सो मच विजय जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया हमारे श्रोताओं को कि भाई सभी झंझट छोड़िए और हवा में उड़िए आसमान को छुइए ऐसा उनका कहना था तो चलिए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं और विजय जी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं गुड़विशेष मंगल कामनाएं आप इसी तरह काम करते रहें और लोगों को उड़ाते रहें थैंक यू वेरी मच तो चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में विजय जी से हमने बातें की फिर मिलते हैं अगले मोड़ पर कुछ नए कलाकारों से तब तक आप बने रही रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्खमा गनीसा सुनते रहो मुस्करा रहो पर किसी का मस्कार आप सुन रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और फिल्म फेस्टिवल हो रहा है लोनावाला में लिफ्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल जिसके बारे में आप सभी तीन चार दिनों से लगातार रेडियो पर सुन रहे हैं और आप भी सोच रहे होंगे कि अब किस कलाकार से या किस फिल्म मेकर से हमारी बातें होगी तो मेरे साथ अभी है विनीत जी जो फिल्म मेकर हैं और अभी इन्होंने एक फिल्म बनाई है नौ की जिसका नाम है लव स्टोरी और उसमें बहुत ही अच्छा एक ड्रामा उन्होंने क्रिएट करके उसको दिखाने की कोशिश है तो आप सभी की तरफ से विनेश जी का बहुत बहुत स्वागत थैंक यू हम लोग एक्चुअली मैं पैदा हुआ बॉर्न ब्रॉडर मुंबई में हूँ बचपन से ही इसी फील्ड में मेरा आना जाना था और इसी फील्ड से मेरा लगाव था तो उसके बाद कॉलेज खत्म किया सब खत्म करके वी स्टार्टेड आर ओन प्रोडक्शन हाउस हमने एड फिल्म बनाना शुरू किए ऐड फिल्म करते करते अभी हम पूरी तरह इस फील्ड में आ चुके हैं और अब फीचर फिल्म और शॉर्ट फिल्म से शुरुआत कर रहे हैं Uh, मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ खास बातें अपने परिवार के बारे में और किस तरह से इस फिल्म में फिल्म प्रोडक्शन में आना हुआ उसके बारे में मैं एक्चुअली आप कंसीडर करेंगे मैं फर्स्ट हूँ जो अपने इस फील्ड में आया हूँ हमारे पूरे फैमिली में या तो इंजीनियर्स हैं या तो रेलवेज में लोग हैं या तो कोई और जॉब कर रहे हैं प्रोडक्ट प्रोड़, पहला हूँ मैं आई एम द फर्स्ट हु इज वचर दिस तो इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट घर पे मानते नहीं हैं लोग और बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपको पता है जब आप एक फील्ड से नहीं होते हो आपके फील्ड में सारे रोग अगर रेलवेज़ में हैं या आर्किटेक्ट हैं या इंजीनियर्स हैं तो आप समझ सको कितना डिफ़िकल्ट होता है तो मैंने शुरुआत की अपनी थिएटर्स से मुझे इस फील्ड से बहुत लगाव था तो शुरुआत की थिएटर्स से फिर चलते चलते चलते घर पर गालियाँ खाते खाते मैं आ ही गया फिर इसमें तो अभी तो चलो थोड़ा बहुत कर लिया है थोड़ा हम काम भी कर रहे हैं अच्छा तो घर पर धीरे धीरे लोग मानने लगे और समझने लगे मानने लगे एक्सेप्ट करने लगे पर अभी भी शायद उनको ऐसा है कि अब तो कोई अच्छी नौकरी कर ले <laughs> तो वो होगा प्रोसेस है वो हो जाएगा अपने आप विनित जी ऐसा होता है क्योंकि ये चीजें जो है ये एक आर्ट का जो फील्ड है इसमें लोग पहले तो हमें देखते हैं कि क्या कर पाएगा क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें स्ट्रगल करना पड़ता है काफी स्ट्रगलिंग टाइम है मुझे लगता है कि आपका भी ये स्ट्रगलिंग पीरियड है जिसमें आप काम करते जा रहे हैं और फिर धीरे धीरे सीखते सीखते हम लोग आगे बढ़ेंगे ही एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे कोई फिल्म हम लोग बनाते हैं शुरुआत से लेके एंड तक आर्ट इज ऑलवेज ए स्ट्रगल आप कभी भी वो पीक पे नहीं पहुंचते पीक पे पहुँचने के बाद भी आपको लगता है यार ये बना होता वो बना लिया होता मैंने इट्स ऑलवेज स्ट्रगल स्ट्रगल को हम लोग चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा स्ट्रगल नहीं कह सकते हैं लर्निंग कह सकते हैं हम लोग uh, क्योंकि स्ट्रगल वा बहुत बड़ा चीज हो जाता है लेकिन एक लर्नर uh, है आर्टिस्ट हमेशा लर्न करते हुए आगे बढ़ता है uh, एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे हम लोग uh, किसी फिल्म को टेक्निकली देखते हैं या एडिट करते हैं तो आप फिल्म प्रोडक्शन में है तो मेन पार्ट क्या देखते हैं एडिटिंग में आप कैसे उसको सिक्वेंस देते हैं थोड़ा सा वो बताए एडिटिंग में सीक्वेंस हम ये देते हैं कि जो पार्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है हमारे हिसाब से कि ऑडियंस को ये इंटरेस्टिंग लगेगा और ये ड्रैगिंग नहीं लगेगा जैसे ही ड्रैगिंग लग रहा होता है हम वहाँ सीन को काट देते हैं उसका एक मीनिंगफुल टेक बना के वहाँ पे सीन को काट देते हैं तो एडिट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग मतलब अभी तो लोग ऐसे बोलते हैं कि शूट कर रहे हो आप शूट कर रहे हो पोस्ट में देख लेंगे ये पोस्ट में देख लेंगे लाइन ऐसी है कि पोस्ट ऐसी चीज़ है जो सब संभाल लेती है कि मैं कुछ भी शूट करके आया हूँ कुछ गड़बड़ हो गई है तो पोस्ट में संभाल लेंगे तो एडिट इज़ अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग और बहुत सारी आप देखेंगे 90% चीज़ें एडिट में अच्छी हो जाती है ऑटोमेटिकली सो यू हैव अ लॉट ऑफ स्कोप एज़ फार एज़ पोस्ट इज़ कंसर्न तो इट्स अ वेरी क्रूशल पार्ट वो अगर समझ लेते हैं तो एक एडिटर एक बहुत अच्छा फिल्म मेकर बनता है एक एडिटर अगर डायरेक्टर भी है तो बहुत अच्छा फिल्म अगर वो बनता है तो समझ होती है कि मैं ये शूट कर रहा हूं मैं यहाँ से सीन को काटूँ मार तो उसको वो समझ होती है वो बहुत ज़रूरी एक प्रोसेस है आ, विनित बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया प्रोडक्शन के बारे में और एडिटर क्या होता है पोस्ट एडिटिंग क्या होता है उसके बारे में आपने बताया अगर एडिटिंग अच्छी हो जाती है तो फिल्म भी अच्छी बनती है ये आपका कहना था और जाते जाते एक मैसेज के तौर पर हमारे लिसनर्स को दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे आ, मेरी एक लाइन है जो मैं हमेशा बोलता हूँ थिंक बिफोर यू डू एंड डू बिफोर अदर्स इवन थिंक अबाउट इट तो आप करने से पहले सोचिए और लोगों के करने से पहले कर दीजिए तो ये मैं फॉलो करता हूँ और आई वुड लाइक टू फॉलो दिस आगे वी विनी थैंक यू सो मच बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया कि थिंक बिफोर डू डूइंग और डू बिफोर द पीपल डू तो चलिए थोड़ा सा कॉन्ट्रवर्सी ज़रूर है इसमें लेकिन मोटिवेशन है बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है और आशा करता हूँ आप सभी इस मोटिवेशन के साथ अगर काम करेंगे तो आप निश्चित तौर पे बहुत जल्दी सफलता पाएंगे मुझे लगता है कि ये एक मंत्र है जो इसे याद रखिए और आगे बढ़िए और थैंक यू विनीत फॉर कमिंगयर एंड हमारे साथ रूबरू होने के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ मंगल इस फील्ड में आप आगे बढ़ें ऐसी हम शुभकामना करते हैं थैंक यू सो मच थैंक यू नाइनटी पॉइंट थैंक यू John, Johny, Johnardon, da da -ra ram, pam, pam, pam, pam. Hey, John, Johny, Johnardon, da da -ra ram. -pum -pum -pum -pum. नमस्कार आप सुन दे रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर फिल्म जी हाँ फिल्म फेस्टिवल में आप सभी का स्वागत है अभी एक नए कलाकार हमारे बीच में है केरल से हैं फिल्म डायरेक्टर हैं उनसे हम लोग बातें करते हैं और एक ख़ास बात है कि राजस्थान की धरनी में भी उन्होंने शूटिंग किया है फिल्म बनाया है डॉक्यूमेंट्री तो अभी उन्हीं से जानते हैं उनके बारे में तो आप सभी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत थैंक यू विनोदाकर फ्रॉम केरला One of my Tamil movie screenings is a world uh, premiere, and this is my sixth feature, sixth feature film. Uh, before that, uh, I have completed more than six hundred documentaries, It's a world record now. And uh, the correct number is six <laughs> fifty-seven. And two years back, I got a national award in uh, for the for my Sanskrit movie. Yeah, that's Priyamanasam. That's the name. and that was the third uh, sanskrit movie in the world When i got the national award as well as the opening movie in the panorama चलिए विनोद जी ने बताया कि मैं केरल से हूं और केरल में फिल्में बना रहे हैं छः सात फिल्में उन्होंने बनाई हैं और अभी जो एक फ़िल्म बनाई है उसका स्क्रीनिंग यहां पर चल रहा है फिल्म फेस्टिवल में और पिछले दो साल पहले इन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा गया उनके फ़िल्म के लिए उनके इस आ, काम के लिए तो मैं चाहूँगा कि इस तरह से काम करते जाएँ लोगों के बीच में एक पॉजिटिव मैसेज और जैसे कि आपने कहा संस्कृत भाषा में आपने फिल्में बनाई हैं तो ये कमाल की बात है क्योंकि संस्कृत को आज के समय में काफ़ी जो है तवज्जु विदेश में मिल रहा है भारत में उसको कम जानते हैं या कम उसके प्रति आकर्षण है जबकि हमारी वो आ, हमारी अपनी संस्कृति हमारा अपना खजाना है तो हम सभी को इस तरह से फिल्म के माध्यम से लोगों में एक जागृति लाने का काम कर रहा है संस्कृति के ऊपर आपने फिल्म बनाया तो, तो संस्कृत के प्रति आकर्षण बढ़ेगा फिल्म देखने पर तो ये बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हैं एंड इन फ्यूचर आप आने वाले समय में क्या करने वाले हैं उसके बारे में बताए टू मोर साइंसक्रिट मूवी प्रोजेक्ट एंड वन साइंसो इट्स दट नेक्स्ट मूवीज science fiction in Sanskrit. Yeah. आने वाले समय में, में कुछ फिल्में वो ऐसे बना रहे हैं जिसमें टेक्नोलॉजी साइंस फिक्शन जिसको कह सकते हैं विज्ञान के साथ कैसे हमारा जीवन बनता है या हमारे जीवन से क्या विज्ञान संबंधित रखता है इन सारी चीज़ों को वो बताने की कोशिश करते हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात है इसमें भी हमें बहुत सारी चीज़ें ज्ञानवर्धक फिल्में हैं नॉलेजफुल फिल्में हैं जो हम सभी देख सकते हैं और जान सकते हैं तो विनोद जी जाते जाते मैं कहूँगा कि एक मैसेज हमारे सभी लिसनर्स को क्या बताना चाहेंगे Mm -hmm. yeah we we have to we have to protect our culture that's a main thing no uh, in, in music in dance and in art and uh, and drawing everything it's lays the heart of india mm -hmm. so we have to protect that then only we can yeah survive so we, we have to protect that that's a that's a message i have to uh, give to the audience no विनोद मंगोरिया जी बता रहे हैं कि हमें अपनी संस्कृति को बचाना है हमारी भारत की जो संस्कृति है उसे हमें सुरक्षित करना है उसकी रक्षा करना है तो ये चीज़ें ज़रूर हमारे जहन में होनी चाहिए क्योंकि आजकल हम लोग जो है देशी देश में रहते हुए विदेश के कल्चर को अपना रहे हैं ये कहीं ना कहीं अपने देश के साथ हम सुरक्षित या उसकी रक्षा नहीं कर रहे हैं तो इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हमें अपने भारत देश की संस्कृति को बचाने के लिए अपने इंडियन आर्ट कल्चर बहुत ही पॉपुलर है बहुत ही रिच है रिच है और बहुत ज़्यादा उसमें चीज़ें हैं जो लोग यहाँ से ले जाकर अपने जीवन को अपने देश को संवार तो हमें अपने देश की संस्कृति को बचाना चाहिए ये उनका मैसेज है एंड थैंक यू विनोद मंगोरिया जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके और फिर से एक बार आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल काम थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच